संवेदना के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश। कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अर्चना सिंह जया की बाल कविता कछुआ और खरगोश चपल खरगोश वन में दौड़ता भागता कछुए को रह रह छेड़ा करता दोनों खेल खेला करते कभी उत्तर तो कभी दक्षिण भागते एक दिन होल लग गई दोनों में दौड़ प्रतियोगिता ठन गई पल में मीलों दूर पीपल को माना गंतव्य सूर्य उदय ऐसी हुआ खेल प्रारंभ। कछुआ धीमी गति से बढ़ता खरगोश उछल उछल कर चलता खरही की उत्सुकता उसे तीव्र बनाती कछुआ बेचारा धैर्य न खोता मंद गति से आगे ही बढ़ता पल भर भी विश्राम न करता खरहे को सूझी होशियारी सोचा सोचा विश्राम जरा कर लूँ भाई अभी तो मंजिल दूर कहीं है कछुआ की गति अति धीमी है वृक्ष तले विश्राम मैं कर लू पल भर में ही गंतव्य को पालू अति विश्वास होती नहीं अच्छी खरगोश की मती हुई कुछ कच्ची कछुए को तनिक आराम न भाया धीमी गति से ही मंजिल को पाया खरगोश को ठंडी छांव था भाया आराम हराम, हराम होता है काक ने समझाया स्वर काक के सुनकर जागा सर पट वो मंजिल को भागा देख कछ को हुआ अचंभित गंतव्य पर पहुंचा, बिना विलंब के खरगोश का घमंड था टूटा कछुए ने धैर्य से रेस था जीता अधीर न होना तुम पल भर में धैर्य रखना सदा, सदा जीवन में धैर्य रखना, रखना सदा, सदा जीवन में अभी आप, आप सुन रहे थे, रहे थे। अर्चना, अर्चना सिंह जया, जया की बाल, बाल कविता कछुआ और खरगोश वाचक स्वर भारती परिमल